संक्षिप्त महाभारत स्त्री पर्व युद्ध भूमि में पहुंचकर स्त्रियों का विलाप करना और गांधारी का श्री कृष्ण से उनकी दशा का वर्णन करना श्री वैश्व पायन जी कहते हैं जन्मेजय गांधारी बड़ी ही पतिव्रता भाग्यवती और तपस्विनी थी वह सर्वदा सत्य भाषण ही करती थी महर्षि व्यास के वर से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी उसके प्रभाव से उसे दूर ही से कोणों की संघार भूमि दिखाई दे रही थी उसे देखकर वह तरह तरह से विलाप करने लगी बहुत दूर होने पर भी उसे वह रण क्षेत्र पास ही साजान पड़ता था वह बड़ा ही रोमांचकारी था हड्डी केस और चर्बी से भरा हुआ था उसमें खून की धाराएं बह रही थी सब और सहस्त्रों लोथे पड़ी थी तथा खून में लथपथ हाथी घोड़े रथ और योद्धाओं के मस्तकहीन शरीर एवं शरीर ही मस्तक पड़े हुए थे अब भगवान व्यास की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर आदि सब पांडव महाराज और श्री को आगे कर की सभी स्त्रियों को लेकर रण क्षेत्र की ओर चले कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन विधवा स्त्रियों ने युद्ध में मरे हुए अपने भाई पुत्र पिता और पति आदि को देखा उस भीषण संघार भूमि को देख कर, वे राज महिलाएं चित्कार करती हुई अपने बहुमूल्य रथों से गिर पड़ी। इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर वे दुख से अत्यंत व्याकुल हो उनमें से के तो शरीर गए और कोई पृथ्वी पर खाने लगी वे बहुत थकी हुई थी और अनाथ हो चुकी थी इस समय उन्हें कुछ भी होश हवास नहीं था पांचाल और कुरुकुल की स्त्रियों के लिए यह बड़ा ही करुणापूर्ण प्रसंग था तब दुखनी अबलाओं के आर्तनाश से उस भीषण युद्ध स्थल में बड़ा कुहराम मचा देख धर्मग्य। धर्मग्या गांधारी ने श्री कृष्ण को बुलाकर कहा माधव देखो तो मेरी यह विधवा बाल बिखेरे कुरियो के समान विलाप कर रही हैं ये उन भरतकुल कुलभूषणों को याद कर, कर के अलग अलग अपने पुत्र भाई पिता और पतियों की ओर दौड़ कर जाती है वीरवर इस ऐसे युद्ध स्थल को देख तो मैं शोक से जली जाती हूँ मसूदन, इन पांचाल और वीरों के मारे जाने से मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो पांचों भूतों का ही नाश हो गया या कोई पुरुष ऐसी कल्पना भी कर सकता था कि इस युद्ध में जयद्रथ कर्ण द्रोण भीष्म और अभिमन्यु जैसे वीर भी स्वाहा हो जाएंगे हाय मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हुआ दुख होगा अवश्य पहले जन्मों में मुझसे कोई पाप कर्म हो गया है इसी से मुझे अपनी आखो अपने पुत्र पौत्र और भाइयों मृत्यु देखनी पड़ी है पुत्र शोक का कुला गांधारी ने इस प्रकार विलाप करते हुए से, से कई बातें कही इतने ही में उसकी दृष्टि अपने मृतक पुत्र दुर्योधन पर पड़ी दुर्योधन का मरा हुआ देखते ही शोका कुटे हुए केले के समान सहजा पृथ्वी पर गिर पड़ी उस आने पर जब उसने दुर्योधन को खून में लसपथ हुए पृथ्वी पर पड़ा देखा तो वह उसे लिपटकर कर हा पुत्र हा पुत्र ऐसा कहकर रोने लगी फिर उसे अपने आंसुओं से हुई, से कहने लगी वाष्णे जब यह बंधुओं का विध्वंस करने वाला संग्राम ठन गया तो दुर्योधन ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा था माता जी मुझे आशीर्वाद दो कि इस युद्ध में, में मेरी विजय हो तब मैंने यही कहा था कि जय तो वही रहती है जहां धर्म रहता है किंतु यदि तुम युद्ध करने में घबराए नहीं तो तुम्हें देवताओं के समान शस्त्रों से मरने पर प्राप्त होने वाले लोग अवश्य मिलेंगे इस प्रकार मैंने तो पहले ही दुर्योधन से ऐसी बात कह दी थी इसलिए मुझे इसके लिए शोक नहीं है मुझे तो महाराज के लिए चिंता है जिनके सभी संबंधी संग्राम में काम आ गए हैं जरा काल के के फेर को तो देखो, जो दुर्योधन राजाओं के आगे आगे चलता था, आज आज वही धूल में पड़ा हुआ है। आज वह वीर शैया पर शत्रु के समान मुंह किए पड़ा है इसलिए इसे कोई साधारण गति नहीं मिली होगी ओह जो ग्यारह अक्षोरी सेना को लेकर युद्ध के मैदान में उतरा था वह दुर्योधन अपने अन्याय से ही आज मारा गया यह अभागा बड़ा था, इतने अपने पिता और जैसे वृद्ध पुरुषों का अपमान किया इसी से आज काल की में चला गया। जिसने तेरह वर्ष तक पृथ्वी का निष्कंठक राज्य किया वही मेरा पुत्र आज मरकर पृथ्वी पर सो रहा है श्री कृष्ण तुम सुवर्ण की वेदी के समान तेजस्विनी लक्ष्मण की माता को तो देखो आज उसके भी बाल बिखरे हुए हैं मेरी यह पुत्र वधु बड़े उदार हृदय की है पता नहीं इसकी स्थिति कैसी है या अपने पति के लिए शोका कुल है या पुत्र के लिए कभी यह पति की ओर देखती है तो कभी पुत्र की ओर देखने लगती है किंतु कुछ भी हो यदि वेद और शास्त्र सच्चे हैं तो दुर्योधन ने अवश्य अपने बाहुबल के प्रताप से अविनाशी लोग प्राप्त किए होंगे माधव देखो इधर मेरे सौ पुत्र पड़े हुए हैं इन सबको भीम से नहीं अपनी गदा से युद्ध में पछाड़ा है मुझे तो इसी से अधिक दुख होता है कि पुत्रों के मारे जाने से आज मेरी ये छोटी पुत्र वधुए बाल खोले रणभूमि में फिर रही हैं हाय जो कभी पैरों में आभूषण पहने राजमहल की स्निग्ध भूमि पर विचरती थी वे ही आज आपत्तियों के में पढ़कर इन खून से लजपत कठोर रणांगण में घूम रही है इस सुकुमारी लक्ष्मण की माता को देखकर तो मेरे मन को किसी प्रकार ढालत नहीं बनता देखो इन महिलाओं में से कोई भाइयों को कोई पिताओं को और कोई पुत्रों को पृथ्वी पर पड़े देखकर उनकी भुजाएं पकड़ पकड़कर पछाड़ खा रही हैं। यही नहीं इस दारूण संहार में अपने संबंधियों के मारे जाने से तुम्हें कई मध्यम और वृद्ध अवस्था के स्त्रियों का भी सुनाई पड़ेगा। इधर देखो दुशासन पड़ा हुआ है। महावीर भीम ने इसे युद्ध में कर इसके शरीर का खून पिया है हाय द्रौपदी के कहने से और जुए के समय सहे हुए दुख को याद करके भीम ने मेरे इस पुत्र की कैसी दुर्गति की है कृष्ण मैंने तो दुर्योधन से उसी समय कहा था कि तू तो मौत की फांसी में बंधे हुए है। का साथ छोड़ दे अपने मामा को तू पूरा समझ तो इसे अभी त्याग कर पांडवों के साथ संधि कर ले मूर्ख क्या तू नहीं जानता भीमसेन जैसा भीमसेन कैसा असहनशील है जो हाथी को उल्का से जलाने के समान तो उसे अपने बागबानों से बीधा करता है आज उसी का फल है कि भीम से इनका पछाड़ा हुआ दुशासन अपनी लंबी लंबी को फैलाए पृथ्वी पर सो रहा है क्रोधी भीम ने दुशासन को युद्ध में मारकर इसका खून पिया यह तो इसका बड़ा ही भीषण काम था माधव देखो यह मेरा पुत्र विकर्ण पड़ा हुआ है इसके तो सभी बुद्धिमान प्रशंसा करते थे भीम ने इसे भी सैकड़ों टुकड़े करके मार डाला है करणी नालिक और नारा जाति के बाणों से यद्यपि इसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं तो भी इसकी कांति अभी तक बनी हुई है यह शत्रुओं का संहार करने वाला दुर्मुख सोया हुआ है समरसूर भीम ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए इसे भी मार डाला है श्री इसके सामने तो संग्राम में कोई भी नहीं टिक सकता था इसे शत्रुओं ने कैसे मार डाला इधर देखो यह यह नंदन चित्रसेन मरा पड़ा है तो तो धरो के लिए रूप था के इस अभिमान, को तो बल और में अर्जुन तथा तुम्हारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कहा जाता था इसने तो अकेले ही मेरे पुत्र के अभेद्य व्यूह को तोड़ डाला था तो देखो यह भी अनेकों को मारकर स्वयं मरा पड़ा है किन्तु मैं देखती हूँ कि मर जाने पर भी अतुलित तेजस्वी अभिमन्यु का तेज फीका नहीं पड़ा है देखो यह विराट यह बार बार अपने पति के पास आकर अपने हाथ से उसके शरीर पर लगी हुई धूल झाल रही है कृष्ण यह अभिमन्यु तो बल वीर तेज और रूप में बहुत कुछ तुम्हारे ही समान है किन्तु हाय शत्रुओं का शिकार होकर आज यह भी पृथ्वी पर पड़ा हुआ है देखो इस समय उत्तरा उसके खून से से सने हुए बालों को हाथ सुलझा रही है और गोदी में उसका सिर रखकर हो इस प्रकार पूछ रही है कि आप तो साक्षात श्री कृष्ण के भांजे और गांधीधारी अर्जुन के पुत्र हैं। आपको संग्राम भूमि में उन महारथियों ने कैसे मार डाला क्रूर कृपाचार्य कर्ण जयद्रथ तथा द्रोण और अस्वस्थावा को धिक्कार है जिन्होंने मुझे विधवा बना दिया युद्ध में अनेकों योद्धाओं ने मिलकर आपको मार डाला यह देखकर भी आपके पिता अब तक कैसे जी रहे हैं कारनाथ आपने शस्त्रों से जिन पुण्य लोगों पर विजय पाई है वही मैं भी अपने धर्म तथा इंद्रिय निग्रह के बल पर शीघ्र आ रही हूँ आप मेरी बाढ़ देखिए संभवतः मृत्युकाल आये बिना किसी का मरना बड़ा कठिन होता है तभी तो मैं ने आपको मरा देखकर भी अब तक रही हूं। वीर, इस लोक में तो आपके साथ मेरा महीने का ही था, साथ में महीने में ही आप परलोक गए। उत्तरा को इस प्रकार विलाप करते देखकर कर राज के कुल की दूसरी स्त्रिया उसे खींचकर कर ले जा रही थी किंतु राजा विराट को मरा हुआ देखकर वे स्वयं भी विलाप कर रही है धूप आयास और परिश्रम के कारण इन सभी के मुँह उतर गए हैं और शरीर सुलझे से हो गए हैं इधर ये रणभूम के अग्र भाग में ही उत्तर काम्बोज कुमार दक्षिण और लक्ष्मण आदि कई बच्चे मरे पड़े हैं माधव जरा इन पर भी तो दृष्टि डालो